शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी से शुरू करते हैं और इसी विषय को लेकर आज करियर के बारे में बात करते हैं कहते हैं कोड से बदली जिंदगी छोटे से कस्बे में रहने वाला अमित बचपन से ही बहुत ही साधारण परिवार से था उसके पिता एक छोटी सी अ दुकान चलाया करते थे और घर में कंप्यूटर होना तो दूर अमित ने पहली बार कंप्यूटर ग्यारहवीं कक्षा में स्कूल की लैब में देखा था स्क्रीन पर चलते अक्षर और कमांड उसे किसी जादू से कम नहीं लगे कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस चुना लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं था अंग्रेजी कमज़ोर थी कोई कोड समझ में नहीं आता था और कई बार तो खुद पर शक करने लगता था कि उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वह पीछे छूटता जा रहा था कई रातें ऐसी थीं जब वह सोचता क्या मैं सही रास्ते पर हूँ एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा डिग्री सबके पास होती है लेकिन धैर्य और अभ्यास बहुत कम लोगों के पास होता है यही वाक्य अमित के जीवन को एक नया मोड़ दिया उसने रोज एक घंटा कोडिंग करने की ठानी गलतियाँ होती रही प्रोग्रामिंग कैश होते रहे लेकिन उसने हार नहीं मानी धीरे धीरे पाथोन उसकी दोस्त बन गई और कोड उसकी भाषा बन गई और अंतिम वर्ष में उसने एक छोटा सा ग्रामीण शिक्षा ऐप बनाया जिससे गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके वही प्रोजेक्ट उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी भी दिला दी साथियों धीरे धीरे फिर नौकरी करते हुए आज अमित एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह अपने गाँव के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाता और पढ़ाता है अमित कहता है कोड सिर्फ कंप्यूटर नहीं बदलता अगर इरादा मजबूत हो तो ज़िंदगी भी बदल देता है साथियों आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करियर में आज हम लोग तो इस विषय को कैसे समझें और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के क्या क्या तरीके हैं और कितना पैकेज आपको मिलेगा और कैसे आप कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए पूरी जानकारी खुशी पल में सुनते रहो बस रहो से जे बजे यार जे रमेश के साथ जुड़िया नमस्कार फिर एक बार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल में साथियों हम लोग आज बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस ट्रेड के बारे में आज का युग डिजिटल युग है मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सोशल मीडिया ऑनलाइन बैंकिंग ई कॉमर्स इन सब के पीछे जो दिमाग और तकनीक काम कर रही है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज केवल एक नौकरी नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वाला करियर बन चुका है भारत सहित पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मांग लगातार बढ़ रही है युवा वर्ग के लिए यह करियर सम्मान आय स्थिरता और नवाचार का प्रतीक है साथ ही आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन हो सकता है बिल्कुल सही सोच रहे हैं आइए मैं बात करता हूँ बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पेशा होता है वो कैसे हम आ, समझ सकते हैं तो सबसे पहले तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं यूजर की जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करता है एप्लीकेशन को टेस्ट करता है मेंटेन करता है और अपडेट करता है समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजता है सरल शब्दों में कहें जो व्यक्ति कोड के माध्यम से समस्याओं का समाधान करता है वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो समझ गए होंगे आप <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का महत्व कहाँ पर है वो बताते हैं आज लगभग हर क्षेत्र में तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और निर्भर है शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस एलएमएस स्वास्थ्य हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर टेलीमेडिसिन बैंकिंग कोर बैंकिंग यूपीआई पी मीडिया ओ प्लेटफॉर्म एप्स उद्योग ऑटोमेशन ई सरकार डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस इन सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका रीड की हड्डी जैसी होती है साथियों तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं खास आवश्यक शिक्षा और स्किल्स इसके बारे में आगे समझते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस पर बातें करेंगे आप सुनाए है जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो आ। जब को सो गाना जज को सोरे बना नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आवश्यक योग्यता है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बारहवीं साइंस गणित अनिवार्य है और फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं बी टेक कंप्यूटर साइंस आई टी बी, बी कंप्यूटर साइंस या फिर आप उससे आगे एम टेक एम भी कर सकते हैं और आज के समय केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री सिर्फ कागजी होती है स्किल्स आपके कलाकारी और आप प्रैक्टिकल उसे यूज़ करते हैं साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक स्किल्स जो हैं वो टेक्निकल कौशल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी सी सी प्लस प्लस जावा पैथन जावा स्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी में एच टी एम एल सी रिएक्ट एंगुलर डाटा बेस में एमस्कल और मोंगो डी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनेक्स विंडो और वर्शन कंट्रोल में गीट या फिर गीट हब ये सारी चीज़ें आती हैं और दूसरा आता है सॉफ्ट स्किल ये हो गया टेक्निकल स्किल अब सॉफ्ट स्किल में बात करें तो ये समस्या समाधान की क्षमता तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग टीम वर्क कम्युनिकेशन स्किल समय प्रबंधन ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है साथियों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड डेवलपर यूजर को दिखने वाला हिस्सा बनता है एच डी एम का उपयोग दूसरा है बैकहैंड डेवलपर इसमें सर्वर डेटाबेस लॉजिक पर काम जावा, नोड जीएस। तीसरा आता है फुल फुलपर फ्रंट एंड दोनों पे काम करने वाला चौथा आता है मोबाइल एप डेवलपर जहां पर एंड्राइड, कोटलिन या फिर जावा आईओएस या स्विफ्ट तो पांचवी बात आती है डेटा साइंटिस्ट डेटा का विश्लेषण ए आई बिग डाटा और छठवा बात है जहां पर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिस्टम और डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखना है क्लाउड इंजीनियरिंग ए डब्ल्यू एसूर गूगल क्लाउड ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है साथ ही तो देखा आपने किसटवेयर इंजीनियरिंग का कहा, कहा किस किस तरह के टाइप्स होते हैं और उनकी जरूरत कहाँ कहाँ पर यह भी आपने ठीक से समझा तो चलिए बहुत सारे विकल्प है इसमें और भी सारी चीजें आएगी धीरे धीरे लेकिन जितना आपको इन में से कोई चीज अगर आपको अच्छा लगता है तो वो करने से भी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होती है उस पर बात करते हैं आप सुन रहे जीवन कौशल कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो बाबा मेरे बाबा दिल में बसे हो बाबा दिल में बसे हो बाबा मेरे सजदे में मेरे ख्वाब में मेरे सजदे में मेरे ख्वाब में दिल में बसे हो बाबा दिल में बसे बा दिल में बसे हो बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा मन में गुंजन ये गुंजने तमन ही धुन है बाबा सा बनना हर हाल हम तो खुश ही रहना सब तो सदा ही खुश ही रखना ज्ञान के मोतियों से भर दानी महादानी सबको बनाना दानी महादानी दिल में बसे हो बाबा दिल में बसे हो बाबा मेरे सजदे में मेरे में मेरे ख्वाब में दिल में बसे हो बा दिल में बसे हो बाबा दिल में बसे कदम बढ़ाने के लिए कै रेडियो मधुबन एक सौ एफ एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होता है सबसे पहला स्टेप वन की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर की मूल जानकारी इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेप टू प्रोग्रामिंग सीखना एक भाषा से शुरुआत पाइथन या फिर झावा तीसरा है स्टेप थ्री प्रोजेक्ट बनाना छोटे छोटे प्रोजेक्ट फिर गीत हब प्रोफाइल बनाना चौथा है चौथा स्टेप इंटर्नशिप रियल वर्ल्ड अनुभव पांचवा है जॉब या फ्रीलांस, स्टार्टअप एमएनसी, रिमोट जॉब ये सारी चीजें आ जाती है अब आपने समझा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा सीखनी है अब इन, इन सभी चीज़ों के बाद आता है आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं तो शुरुआत में आपको सैलरी कितना मिलेगा है ना साथियों भारत में देखा गया औसतन फ्रेशर को तीन से छ लाख हर साल मिलता है और अगर अनुभव हो जाता है तीन से पाँच साल का तो फिर आपको आठ से पंद्रह लाख का पैकेज मिलता है और सीनियर लेवल पर जब आप जाते हैं तो बीस से चालीस लाख का पैकेज आपको मिल जाता है साथियों विदेशों में ये अलग है यूएस डॉलर 80,000 से डेढ़ लाख का पैकेज होता है और यूरोप में आ, यूरो 50,000 से लेकर एक लाख का यूरो आपको मिलता है तो स्किल और अनुभव के साथ सैलरी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकता है लेकिन एक एवरेज मान के चलिए आपको मंथली पैकेज शुरू हो जाता है 50 साठ हजार रुपए हर महीना है ना उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे तो एक लाख दो लाख फिर बढ़ते जाएगा हर महीने आपका पेमेंट तो साथियों यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करियर अवसर कौन कौन सी जगह पर है देखिए साथ आईटी कंपनी सभी जगह आपकी ज़रूरत होती है एक तो पहले सबसे पहले टीसीएस, सी गूगल आईटी कंपनियां जो फेमस है वहाँ पर आपकी ज़रूरत तो ही है ही फिर दूसरा है स्टार्टअप्स जो नए बनते हैं वहाँ पर तीसरा सरकारी विभाग में भी आपकी ज़रूरत होती है चौथा फ्रीलांसिंग में भी आपकी ज़रूरत होती है और खुद की टेक कंपनी भी आप बना सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपवर्क और फेवर जैसे कंपनीज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं तो चलिए ये सारी बातें हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छा जो है काम कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको साथियों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फायदे क्या क्या है एक तो उच्च आय वैश्विक अवसर मिलता है वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटिव काम होता है सम्मान और पहचान भी मिल जाती है कभी कभी आपको लगता होगा साथियों कि हर क्षेत्र में चुनौतियाँ होती हैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चुनौतियाँ भी हैं हाँ लगातार सीखना होता है लंबे समय तक स्क्रीन को सामने स्क्रीन के सामने काम करना होता है प्रोजेक्ट डेड का दबाव बना रहता है तकनीक में तेज बदलाव होता है तो वो भी आपको हमेशा अलर्ट रहने की बात बताता है तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार सीखने की जरूरत पड़ती है और हर समय आपको अलर्ट होकर कुछ नए क्रिएटिव करने के भी सोच बनाकर के रखना पड़ता है साथियों यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने वाला समय और भी अधिक एक ड्रीवन होगा क्योंकि इसके साथ में काफी और नई चीजें जुड़ी हुई है जैसे कि आज हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग रोबोटिक्स मेटावर्स क्वांटम कंप्यूटिंग इन सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मांग कई गुना बढ़ेगी तो इसीलिए आप इन चीजों से जितना अच्छी तरह से आप कर पाएंगे समझ पाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं धीरे धीरे सही जैसे हमने स्टोरी आपको सुनाया उसमें कोडिंग की बात करें या अंग्रेजी की बात करें तो शुरू शुरू में ऐसा दिक्कतें आती हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता लेकिन उन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके नए से शुरू करिए और फिर से समझिए और फिर से करिए अगर हो सके उतना किसी एक कोचिंग या फिर एक ट्रेनर के साथ जुड़ भी काम कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो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 के साथ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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है मस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों कार्यक्रम के आखिरी मोड पे पहुँच गए हैं हम लोग जैसे कि आज का समय जो है टेक्नोलॉजी का युग है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक की बात हो रही है मशीन लर्निंग की बात हो रही है क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेहद जो मांग है वो बढ़ती जा रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के इच्छुक छात्रों के लिए एक सुझाव ये हो सकता है कि साथियों आपको रोजाना कोडिंग की आदत डालें, ऑनलाइन कोर्स करें कोर्स और या करेरा से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएं, से जुड़े और धैर्य और अनुशासन जरूर रखें अच्छा एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप आ, कई बार मशीन से हमें जो है आ, रेगुलर जुड़ने से बीच बीच में हमें कुछ दिक्कतें भी आ हाँ सकती हैं क्योंकि हम फिर लोगों के साथ कम जुड़ते हैं क्योंकि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है और आप दिन भर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और आने के बाद मोबाइल से तो फैमिली जो है वो कभी कभी पारिवारिक जो भावना है वो कम हो जाती है इसलिए हमें जो है बीच बीच में ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है तो आइए निष्कर्ष की बात करें तो के के प्रभावशाली और मजबूत बनाता है बल्कि व्यक्ति को समस्या समाधान करता नवाचार करता और भविष्य निर्माता भी बनाता है साथियों यदि आप तकनीक में रुचि रखते हैं सीखने का जुनून रखते हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए एक सुनहरा अवसर है तो साथियों आज के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज्यादा जो है नवाचार है और नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही है तो ये भविष्य की मांग भी है तो आप अपने आप को तैयार करके इस फील्ड में आगे बढ़े अच्छा सोचे अच्छा करे अच्छा सीखे अच्छा पढ़े और और अच्छा करियर बनाए सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने बने ऐसी के साथ मैं फिर एक नए ट्रेड को लेकर तब तक रहिए अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो